प्रश्न प्रश्नोत्तर दीपमाला प्रारब्ध पुण्य पाप तथा संस्कार जिज्ञासा संचित और प्रारब्ध कर्म में क्या अंतर है समाधान जीव जब मृत्यु को प्राप्त होता है तो बाहर से लोगों की दृष्टि में बेहोश दिखाई देता है परंतु अंदर से होश में रहता है उसने जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत जितने कर्म किए हैं और पूर्व जन्मों के भी वे शुभ या अशुभ कर सभी कर्म जिनका अभी तक फल नहीं मिला है उसके सामने रील के समान घूमते हैं उस समय उसको फल देने के लिए जो तैयार होते हैं चाहे पुण्य कर्म हो या पाप कर्म, वे उसके सामने आकर ठहर जाते हैं और शेष विस्मृति में चले जाते हैं ठहरे हुए कर्मों का जिसमें सम्यक प्रकार से भोग हो सकता है ऐसा शरीर उसके सामने आकर स्थिर हो जाता है और उसे उसका मन पकड़ लेता है कि यही मैं हूँ फिर जीव वर्तमान शरीर छोड़ देता है जिन कर्मों के द्वारा नया शरीर बनता है वे प्रारब्ध कर्म कहलाते हैं और शेष संचित कर्म जिज्ञासा प्रारब्ध और भाग्य में क्या अंतर है समाधान एक दृष्टि से विचार किया जाए तो प्रारब्ध और भाग्य में कोई अंतर नहीं है परंतु शब्दों के प्रयोग में अंतर पड़ता है जिन कर्मों के फलभोग के लिए वर्तमान शरीर मिला है उन्हें प्रारब्ध कहते हैं वे कर्म पाप भी हो सकते हैं और पुण्य भी दिन में पाप और पुण्य लगभग समान हो ऐसे मिश्रित कर्मों का फल फलभोग मनुष्य शरीर में होता है पर इसका मतलब यह नहीं है कि पचास प्रतिशत पाप है और पचास प्रतिशत पुण्य जैसे सौ में से तैंतीस प्रतिशत अंक प्राप्त करने वाला विद्यार्थी भी उत्तीर्ण होता है और सत्तर वाला भी उत्तीर्ण होता है परंतु जो तैंतीस वाला है उसकी गलतियाँ ज़्यादा है और सत्तर प्रतिशत वाले की कम है ऐसे ही पाप और पुण्य कर्म का मिश्रित फल यह मनुष्य शरीर है यदि पाप ज़्यादा है तो जीवन में दुख ज्यादा होंगे और पुण्य ज़्यादा है तो सुख केवल शुभ कर्मों के फल को भाग्य कहते हैं और अशुभ कर्मों के फल को दुर्भाग्य कहते हैं दोनों ही प्रारब्ध के अंतर्गत हैं जिज्ञासा कभी कभी देखा जाता है कि कोई व्यक्ति बहुत दुख भोगता है परंतु उसके संस्कार बहुत अच्छे हैं इसी प्रकार ऐसा भी देखा जाता है कि कोई व्यक्ति बहुत सुख भोगता है और उसके संस्कार बहुत बुरे हैं इससे यह शंका होती है कि दुख तो पाप कर्म का फल है फिर उसमें अच्छे संस्कार कहाँ से आए इसी प्रकार सुख पुण्य कर्म का फल है तो उसमें बुरे संस्कार कहाँ से आए समाधान सुख दुख रूपी भोग तो प्रारंभ कर्म से प्रारब्ध कर्म से होता है और प्रारब्ध कर्म उसके सभी कर्मों का एक अंश मात्र होता है परंतु संस्कार तो प्रारब्ध और संचित दोनों कर्मों से बनते हैं क्योंकि सभी कर्मों का कर्ता तो एक ही होता है और जहाँ संस्कार रहते हैं वह मन भी एक ही है वर्तमान शरीर में जैसे संस्कारों को बढ़ाने के योग्य वातावरण मिलता है वैसे संस्कार प्रबल हो जाते हैं और दूसरे संस्कार कमजोर हो जाते हैं संस्कारों के अनुसार ही व्यक्ति में इच्छा उत्पन्न होती है और उसी के अनुसार फिर आगे वह कर्म करता है